ये दिल्ली कैसे भाई मेरी तो समझ ना आई पहाड़गंज में पहाड़ नहीं है न दरियागंज में दरिया है चांदनी चौक में कहाँ चांदनी धौला कुआ में न कोई कुआं मोती बाग में बाग नहीं है कमला नगर में कमल नहीं है नई सड़क पुरानी दिल्ली में नई दिल्ली में पुराना किला सच पूछो तो भाइयों ये दिल्ली मुझको तो लगती है शेख चिल्ली